ओम सहनो सह नवतु सह नौ भुन सह वीर कर्वा वह शांति शांति शांति हा कल के प्रसंग में क्या था आपका हाँ नहीं देखा और क्या? किसी को कुछ पूछना है हाँ जी हैं से नेत्र प्रत्यक्ष जी विवक्षा के ऊपर विवक्षा आदि जहाँ जैसी विवक्षा है वहाँ उस विवक्षा से कहते हैं यहाँ विवक्षा है कि जो रूप वाली जो रूप वाले द्रव्य है वो नेत्रों से प्रत्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष में आसान है ये सबको प्रत्यक्ष होते हैं प्रत्यक्ष सबसे बलवान है और उस प्रत्यक्ष में भी नेत्र वाला प्रत्यक्ष सर्वाधिक लोगों के साथ रहता है यानी गंध का भी प्रत्यक्ष है रस का भी प्रत्यक्ष हो रहा है और शब्द का भी प्रत्यक्ष हो रहा है स्पर्श का भी हो रहा है रूप का भी हो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो मोटे तौर पर जो प्रचलित है वो नेत्र प्रत्यक्ष है अक्ष जो है आंख को कहते हैं ठीक है ना? वो सब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को विवक्षा है ना विवक्षा नेत्र प्रत्यक्ष की जहाँ है वहाँ नेत्र प्रत्यक्ष को कहेंगे ना जहाँ नेत्र प्रत्यक्ष की विवक्षा नहीं है जब वो कह रहे हैं कि नेत्र प्रत्यक्ष इसका नहीं होता है ठीक है नहीं होता है वो विवक्षा ही ऐसा है ठीक है हाँ जी क्या बताइए समाधान समाधान साहित्य शंका में मैंने पूछा था क्या ये पृथ्वी तो बोले कि है तो पांच उपाधान कारण लेकिन इसमें पृथ्वी प्रधान ऐसा प्रधान ही ऐसा देखिए वहाँ पर सांख्य योग के आधार पर भी शरीर को पार्थिवी कहते हैं और पंचमा भूतों से ही कहते हैं लेकिन वह पृथ्वी को प्रधान माना है वहाँ पर भी वहाँ पर भी बाकी बाकी कारणों को समान रूप से नहीं माना है वहाँ पर भी सांख्य योग में भी पांचों भूतों भी भी को उपादान कारण मानते हुए भी वहाँ भी पृथ्वी तत्व को प्रमुख माना है, है कहाँ यहाँ पर पे वैशेषिक ऐसा मतलब सूत्र के आधार पर नहीं है तो व्याख्याकार अपने अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं सूत्र तो स्पष्ट कह रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षान संयोग से अप्रत्यक्ष पंचात्मक न विद्यते वो वो व्याख्या करने वाले है ना वो व्याख्याकार है वो अपने अपने ढंग से कोई भी व्याख्या कर सकते हैं मैं तो सूत्र के अनुसार कह रहा हूँ और उनका संयोग स्वीकार किया जा रहा है खुद सूत्रकार चौथे सूत्र में संयोग को स्वीकार करता है देखिएगा पढ़िएगा पता लगेगा भूमिका में लिखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षा पंचा यद्वा प्रत्यक्षाण द्रव्या संयोग शरीरादि कार्ये खलु उपादान प्रतिषिधा यहाँ तयुक्ता शरीरादी कार्या तस्मा उपादन कारण न प्रत्यक्ष अत्यक्षा पंचाँस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेत्र से प्रत्यक्ष होने वाले और नेत्र से प्रत्यक्ष न होने वाले पांचों प्रकार के अथवा ऐसा भी कह सकते हैं प्रत्यक्षाँ द्रव्याण प्रत्यक्ष रूप रस गंध वाले जो प्रत्यक्ष द्रव्य हैं इन प्रत्यक्ष द्रव्यों का संयोग शरीरादि कार्य शरीरादि जितने भी कार्य पदार्थ हैं उन कार्यों में उपादानत्वेन उपादान के रूप में प्रतिषिधा प्रतिषेध किया है खंडन किया है यत क्योंकि तेषा संयुक्ता नाम शरीरादि कार्याण ना तेषाँ संयुक्ता उनका संयोग उनका उपादान के रूप में जो संयोग है वो संयोग शरीरादि कार्यों के रूप में नहीं है तस्मात तानि उपादान कारणानि न उनको उपादान कारण के रूप में नहीं बताया जाता या नहीं ग्रहण किया जाता है परंतु परंतु क्या कहा जाता है हाँ जी संयोग या फिर मतलब वहाँ पर पांचों द्रव्यों का संयोग अथवा जो प्रत्यक्ष पदार्थ तीन है उनका संयोग ऐसा है पीछे दोनों प्रकार से बात कही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पांचों तत्वों का संयोग ना से शरीराधिकारी द्रव्य बने नहीं बने अच्छा मान लेते हैं पांचों का नहीं हो तो कम से कम जो प्रत्यक्ष होने वाले नेत्रेंद्र से प्रत्यक्ष होने वाले पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों का संयोग माना जाए शरीर शरीरादि कार्यों में तो उसका लिए भी निषेध किया था उन दोनों बातों को यहाँ कह रहे पांचों का अथवा तीनों का पांचों का अथवा तीनों का संयोग से शरीरादि कार्य उत्पन्न नहीं हुए इनको उपादान कारण के रूप में नहीं माना जाता है परंतु फिर भी क्या कहना चाहते हैं उसको बोलिएगा बोलिए अणु संयोगस्तु अप्रतिषिध अणु संयोग का प्रतिषेध नहीं किया है सूत्रार्थ नहीं लिखवा रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ भाष्य को देखिएगा पृथिव्या खलु पादानत्वे अपि खलु उपादानत्वे अपि तत्र अपि एक अकोपदनकें शरीद अकोपदनक शरीराद अबादीनाणूना संयोगस्तु खलु अतिषिद्धा मंत्य कहते हैं पृथिव्य खलु उपादानत्वे अपि पृथिवी के उपादान के रूप में मानने पर भी यानी शरीरादि कार्यों में पृथ्वी को ही उपादान कारण मानने पर भी तत्र वहाँ पर एकोपादान के शरीरादो एक उपादान वाले शरीरादि पदार्थों में आवादी नाम जल अग्नि वायु आदि पदार्थों का आदो आप्यादि नाम है वैसे आप्यादी नाम है मैं उसके स्थान पे आबादी नाम कह रहा हूँ उसको अटा करके फिर कहा आबादी नाम ठीक है ना आप्यादी नाम कहना ना कह करके आबादी नाम होना चाहिए ठीक है तो आबादी नाम जल आदि पदार्थों का बाकी बचे हुए चारों पदार्थों का संयोगस्तु खलु अप्रतिषिद्धा मंतव्य उनका संयोग तो यहाँ पर मानना ही चाहिए उपादान कारण के रूप में भले ना रहे लेकिन उनका संयोग जो है उनका संयोग तो अवश्य मानना चाहिए ये कहना चाह रहे नहीं शरीर संस्थानम तय अप्यादि भी अनुभविना संभवती कहते हैं नहीं शरीर संस्थानम शरीर का जो संरचना है शरीर की जो स्थिति है शरीर संस्थानम शरीर की जो स्थिति उसकी संरचना है शरीर का जो बनावट है वो तही अप्यादि भी उस पानी आदि अणुओं के बिना न संभवते संभव नहीं है घटादि पार्थिव वस्तुवत वो तो कहते हैं जैसे घटादि पदार्थ हैं उनको बनाने में उनका संयोग होता है उनके संयोग के बिना पानी के संयोग के बिना अग्नि के संयोग के बिना हवा के संयोग के बिना घड़ा आदि पदार्थ नहीं बनते हैं वैसे ही शरीरादि में भी इन पदार्थों का संयोग अवश्य संयोग अवश्य मान लेना चाहिए उपादान कारण तो नहीं है लेकिन उनका संयोग ऐसा मानना चाहिए उसी को स्पष्ट कर रहे हैं घटो यद्यपि यद्यपिव परंतु तत्र घट संस्था जलादयो न विद्य परंतु तद अणूना तत्र भवितव्यमेव कहते हैं घटो यद्यपि पार्थिव घड़ा तो यद्यपि पृथ्वी से पार्थिव है यानी पृथ्वी तत्व से बना है इसलिए उसको पार्थिव कहते हैं परंतु तत्र त्र संस्थाने उस घट के निर्माण में उसकी संरचना में जलादयो न विद्य जलादी पदार्थ उपादान के रूप में रह, नहीं रहते हैं। परंतु तद अणुना उपस्तंभकत्वेन उसके अणुओं का उपस्तंभक के रूप में धारक के रूप में तत्र भवितव्यमेव उनको रहना ही चाहिए खलु अपि तद अणुना उपस्तंभकत्वेन अवश्य भवितव्यम् ही तथा उसी प्रकार जैसे घड़ा आदि पदार्थ के विषय में कहा जा रहा है उसी प्रकार शरीर आदि पदार्थों में भी जलादि अणुओं का उपस्तंभक के रूप में धारक के रूप में उनको भी वहाँ पर रहना चाहिए ऐसा कह रहे हैं नोचे शरीरादौ क्लेद पाक व्यूह अवकाशा यदिवा रस रूप स्पर्श अवकाशा नाम नोचेत यदि उनका उपस्तंभक के रूप में नहीं स्वीकार किया जाए शरीर में तो कहते हैं क्लेदा शरीर गीला होता है पाका शरीर में गरम गर्मी होती है उसमें पाचन भी होता है ना खाया पिए उसका पाक भी होता है व्यूह।, व्यूह व्यूह व्यूह का मतलब संरचना नहीं उसका वायु का आवागमन रस आदि का रक्त संचार आने जाना का हाँ हाँ जी वो नहीं है पर जो आना जाना है ना मतलब रस आ रहा है जा रहा है उनको ले जाना संवाहक का, का काम जो करते हैं ना शरीर में रस रक्त आदि का संवाहक का करने का जो वायु काम करता है वो वो उसे अवकाशानम अवकाश मतलब जगह देना स्थान देना आदि आकाश का काम है यदवा अथवा ऐसा भी कह सकते हैं रस शरीर में रस भी रूप है स्पर्श है अवकाशानम ये कौन बोल रहे हैं देखना देखना उनको समझ में नहीं आता क्लास सांप तो सांप है नहीं वो तो ठीक है लेकिन उनको ये ध्यान रखना है ना कि क्लास चल रहा है हाँ जी हाँ आते, आते हैं <laughs> बहुत है। आपके कमरे में नहीं आएगा साँप तो आएंगे ना जगह है खाली है, तो तो यार तो कोई जगह है, खाली है। क्यों ये ये पीछे खेत है और आप यहाँ पर घास लगाया हुआ है जहाँ आ... वो तो रहेंगे साँप तो यहाँ तो आ, अपवाद हैं बहुत कम हैं पहले तो लेखराम के लेखराम के कमरों में भी आते थे साँप पहले तो क्योंकि पीछे वो लगा हुआ था क्या नाम गिलोय गलोए के सहारे से चढ़कर के ऊपर आते थे तो अब तो गिलोय इतना नहीं है इस तरह का नहीं है और जालियां अब सब लगाए दिए हैं जालियाँ तो अब बहुत कम आते हैं नहीं तो हाँ गिलोए में चढ़ के आ जाते हैं या तो बॉटम भी मोटा मोटा कारण गिलोय नहीं है मतलब वो उसको सहारा लेकर के मतलब वो चढ़कर के कैसे डरो मा मतलब वो उसको चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए ना तो वो गिलोय लगा हुआ है पेड़ के ऊपर और पेड़ से फिर बहन के ऊपर गिलोय आ गया फैल गया ना उसका तो फिर वो उसके सहारा से आ गया फिर वो क्या करते हैं फिर पाइप के अंदर चढ़कर के भी आ जाते हैं चुवों को देख कर कर जा... के, चुवों के पीछे पीछे आ जाते हैं जी तो दो दो लग नहीं जानकारी होनी चाहिए <laughs> ना इसमें डरने क्या बात है तो हाँ जाएंगे ही उसमें तो कोई बात नहीं अब जब इतना घास है मेंढक हैं चुए हैं तो मतलब परेशान क्यों होते हैं आते हैं तो आ जाए उसको हटा देंगे और क्या हो सकता है तो और, और लोग प्राणियों से बहुत प्रेम करते हैं लोग अभी मैंने कहाँ देखा है वो अजगर है ना अजगर बहुत बड़ा अजगर है मोटा हाँ नहीं उस नहीं उसको अजगर ऐसा जा रहा है मतलब उनके घर पे पाल रहा है वो और उस अजगर के ऊपर वो लेटा आया बच्चा लेट करके वो आगे सरकता जा रहा है जैसे सांप सरक रहा है ना वैसे उस अजगर के ऊपर लेट करके वो बच्चा सरक रहा है आगे आगे जा रहा है उसके साथ में वो अजगर कुछ नहीं है और सांपों में लेटे हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे और उसके अंदर खेल रहे हैं कर रहे हैं बहुत सारे सांप पूरे कमरे में फैले हुए हैं वो दिखाते हैं ना एनिमल प्लांट में और डिस्कवरी में ऐसा कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं आ? और आ, क्या कहते हैं मगरमच्छ के मुंह में सिर दे रहे हैं पालते हैं ना सब लोग अलग अलग ढंग से तो सब कुछ होता है इसमें डरने की क्या बात है जैसे आप हम डरते हैं ऐसे वो भी तो हमसे डरते हैं आ? ये जो अभिनिवेश है ना ये प्रत्येक प्राणी के अंदर है चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्य हो चींटी में प्रत्येक प्राणी में अभिनिवेश है नहीं जा सकता ये अभिनिवेश नामक जो है ना प्रत्येक प्राणी में में शेर में भी ये अभिनिवेश है समझ में आ रहा है ना वो तो डराता है हाँ जी मार दिया। हाँ जी आपने देखा था वो तो मार दिया। कौन आदमी नहीं वो तो है ही मतलब वो भी क्योंकि वो वो तो खाने के लिए अमला कर रहे हैं ना वो तो उनके लिए भोजन बन रहे हैं हम वो खाई नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं रहा था था वो वो वो तो खड़ा किसी के उसके, तो तो उसके बाद वही तो तो तो है वो ऐसे ही है ना आप सांप अगर आप मान लीजिए निकल रहे हो सांप उधर है वो भी डर करके भाग रहा होता आप भी डर करके भाग रहे होते अब उसको छोड़ेगा तो फिर वो हमला करेगा ही ना जैसे आपको कोई छेड़ेगा तो आप खाली थोड़े बैठोगे आप प्रतिवार तो करोगे ना सुरक्षा तो करोगे ना अपना वो तो सबके साथ में है इसमें क्या डरना है हाँ जी चलें तो रूप रस रूप स्पर्श अवकाश ये सब शरीर में है तो ये जो अगर इनका संयोग नहीं मानेंगे तो ये सब असंभव हो जाएंगे शरीर में दिखाई नहीं देंगे सो अनुसंोगतु अभीष्ट इनका अनुसंयोग तो स्वीकार्य है ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ शरीरादि कार्य पदार्थों में शरीरादि कार्य पदार्थों में जल अग्नि आदि जल अग्नि आदि अणुओं का संयोग तो स्वीकार्य है जल अग्नि आदि अणुओं का संयोग तो स्वीकार्य है ठीक है चलें। आगे बोलिए त्र शरम द्विविधम योनिजम अयोनिजम च हाँ जी नहीं उसको खोलेंगे शरीर शरीरेंद्रीय विषय शरीर एंद्रिया शरीर इंद्रीय और विषय इन तीनों में शरीरम खलु शरीरम खलु द्विविधम द्विप्रकार प्रकार भवति। शरीर दो प्रकार का है प्रकार दिए खालु एकम योनिजम दो प्रकार के शरीरों में एकम योनिजम, एक योनिज है योनि के माध्यम से उत्पन्न होता है प्राणी शरीरे प्राणीशरी शुक्रशोणित स्थानम योनि त्र जात अंड अंडरायुभ्या बहिर्गमनशील यद्वा अंडजरा जराव्यो हो, पुष्टिगतम योनिजम योनिजम को समझाया जा रहा है प्राणी शरीरे प्राणियों के शरीर में शुक्र शोणित सन्निपात स्थानम शुक्र और शोणित यानी राजा और वीर्य सन्निपाता इनके सम्मेलन इनके संयोग से या इनके विद्यमानता के कारण से या ये जहाँ रहते हैं उस स्थान को योनि योनि कहते हैं दो बातें कहिए या तो ये शुक्र शोनित जहाँ मिलते हैं उस स्थान को या जहाँ ये रहते हैं उस स्थान को योनि कहते हैं तत्र वहाँ पर जातम उत्पन्न अंडा जरायुभ्याम या तो वहाँ से योनी से उत्पन्न अंडा हो या जरायु जरायु से जो उत्पन्न होता हो इन दोनों से बहिर्गमन शीलम जो बाहर निकलने वाले शरीर है यदि अंडा जराव्यो हो पुष्टिगतम योनिजम अंडे में जो पुष्टि को प्राप्त होता है या जरा जरा में जो पुष्ट होता है शरीर उसको योनिज कहते हैं जार होता है जो जिसमें से एक जिल्ली से एक पतली सी एक कवर होता है उसके अंदर बच्चा बड़ा होता है उसको जार कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में जेरा कहते हैं उसको द्वितीयम तद भिन्नज भिन्नजम द्वितीयम तद भिन्न भिन्ना जातम अयोनिजम द्वितीयम दूसरा जो शरीर है तद भिन्नात उस योनि से भिन्न अयोनिजम वो अयोनिज कहलाता है बिना योनि के उत्पन्न होने वाले अयोनिजम शरीरम अयोनिजम आप्यम वरुणलोके अयोनिज शरीर जो होते हैं वो कैसे कहाँ पर होते हैं वरुणलोक में जलीयलोक में होते हैं तेजसम आदित्य लोके और तेजस शरीर जो होते हैं आग्नेय शरीर वो आदित्य लोक में होते हैं वायव्यम मरुतलोके और वायु से उत्पन्न होने वाले जो शरीर है वो मरुतलोक में होते हैं पूर्वम उक्तम यथा जैसे पहले संकेत किया था इसका पृथ्वीलोके तो उभयविधम योनिजम अयोनिजम चाहती पृथ्वीलोक में दो प्रकार के शरीर होते हैं एक योनिज और एक अयोनिज में जो हुआ जाते हुआ। हाँ जी हाँ जी मतलब जिसको उद्भिज कहते हैं और श्वेदज कहते हैं वो आयोनिज कहलाते हैं एक तो योनि में होने वाले शरीर दो प्रकार के एक अंडे से जो उत्पन्न होते हैं आ? और एक जरा से जो उत्पन्न होते हैं ये योनिज कहलाते हैं और आयोनिज दो प्रकार के हैं आयोनिज एक तो उद्भिज कहते हैं जैसे धरती को फोड़ करके निकलता है जैसे वृक्ष निकलता है ना धरती को फोड़ करके बाहर निकलता है उसका हाँ जी वो तो बीज से उत्पन्न हो रहा है ना और एक जो है कीड़े कुछ कीड़े मकोड़े बरसात में आ, बरसात होते ही धरती फट जाता है उसमें से निकल के आते हैं कीड़े और कुछ पसीने से पैदा होते हैं श्वेदज है वो जो भी भूमि को फोड़ करके निकलते हैं न उसको उदबीज कहते हैं और जो श्वे पसीने से जो पैदा होते हैं उसको श्वेदज कहते हैं पसीना का मतलब है आ, मतलब आप गंदगी कर रखो बालों में तो वहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं जो बाल रखते हैं ना जो लोग और वो बाल रखते हुए साफ़ नहीं करते ठीक से उनमें होते हैं हाँ जटेदारियों में भी होते हैं पर जो साफ सुथरा नहीं रखते उनमें सब में होते हैं जगह रहते हैं हाँ वहाँ पर भी होते हैं हाँ जी हाँ जी श्वेदज वहाँ पर कहते होता तो क्या हाँ जी, जी? के से के, से तो मतलब श्वेदज का मतलब वहाँ पर वो गीलापन है ना वहाँ पर जैसे पानी रिस रहा है थोड़ा थोड़ा निकल रहा है जैसे शरीर में थोड़ा थोड़ा निकलता है ना उसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल रहा होता है वहाँ पर और वहाँ मिट्टी मिल गया वहाँ पर गंदगी साथ में जुड़ गया फिर वहाँ पर पैदा हो जाते हैं ऐसे दीमक नहीं दीमक तो खाली वो गीले जगह पर नहीं होते हैं तो वो अंडा है। हो जो होना चाहिए जैसे चींटियाँ हैं ना वो अंड अंडा अंडे से होते हैं वो अलग चीजें हैं ये जो अक्सर महिलाएं जो होती हैं ना आ, मतलब बुरा मत मानिए मतलब वो रोज़ स्नान नहीं करते हैं सिर से बाल बालों से रोज़ स्नान नहीं करते ना सप्ताह में एक बार कोई कोई पंद्रह दिन में एक बार बालों को धोते हैं स्पेशल मतलब एक दिन रखते हैं यानी वो लोग किसी तो दिन छुट्टी मिला उस दिन धो लिया ऐसे रविवार को धो लिया ऐसे मतलब काफ़ी दिन के बाद में सिर से नहाते हैं बाकी वो नहाते नहीं सिर से आ, ऐसा भी होता होगा जो इसलिए वो उनके बालों जो है उसमें ज़्यादा स्वेद उत्पन्न होते हैं फिर वो लोग बैठकर के वो निकालते रहते हैं जू निकालते रहते हैं <laughs> आज नहीं भले ही जुए नहीं आते होंगे लेकिन आज भी आप देखेंगे बाल से रोज नहीं नहाते हैं आ, आप प्रतिशत निकाल करके देखेंगे ना नहीं बाल तो में तो बड़ बड़ होती है। ऐसा नहीं होता है वो वो लोग उन बालों को संवारना है ना संवार में, में क्या टाइम लगता है स्नान कर रहे तो वो से हम बच्चों बच्चों के साथ रहते हैं तभी पता है है तो हम अपने बच्चों को साफ हैं। तो साफ करते जो उनमें पसीना ऐसा होता भी नहीं मतलब सफाई जहाँ नहीं होता है ठीक से वहीं पर होते हैं हाँ ये भी हो सकता है नहीं वो पसीना आता है वो पहुँचते नहीं उसका साफ नहीं करते जो भी होता है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं वो तो उसमें क्या दिक्कत है वो यथार्थ तो हम सामने रख रहे हैं ना कौन सी ऐसी बात है तो वो तो ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाथों से निकालते हैं गाँव में होता है नगरों में उस तरह का नहीं होता होगा आजकल पढ़े लिखे हो गए तो उनके पास साधन हो गए नहीं, नहीं, नहीं, नहीं होती है। कोई बात नहीं वो गाँवों में ऐसे साधन नहीं है ना वो आ, उन, आतों से निकाल लेते हैं और ठीक है दवाओं तो तो से निकालते होंगे जो भी बंजर निकाल कर खाता है हो सकता है हो सकता है गाँव में पहले होता था अब नहीं होता है चले हम आगे सूत्र सूत्र आप लिख लीजिएगा ठीक है हो जाता है ऐसा शरीर दो प्रकार का होता है योनिज और अयोनिज शरीर दो प्रकार का होता है योनिज और अयोनिज हाँ इतना ही है और ये अयोनिज है दो प्रकार के बताए भाष्यकार ने यहाँ पर एक अयोनिज है जो वरुण लोक में मरुत लोक में आदित्य लोक में वो भी उनको भी अयोनिज बोला है और दूसरा अयोनिज जो है पृथ्वी लोक में जो होते हैं उनको भी अयोनिज बोला है जो आगे बताएंगे श्वेदज और उद्भिज लो, हाँ जी मैंने कब कहा संदिग्ध है संदिग्ध शब्द का प्रयोग किया है अनवेश बोला है संदिग्ध का, मतलब का मतलब है संशयुक्त होता है या नहीं होता है इसलिए ऐसा नहीं है है तभी तो ठीक है संशय वाला भी होता है और जिसके बारे में हमारे आपको पता नहीं है वो भी अन्वेषणी होता है उसमें संशय पैदा नहीं कर रहे क्यों होता है नहीं होता है हम ये संशय पैदा नहीं कर रहे पर हमें हाँ पता नहीं है वो अन्वेषणीय ठीक है और एक होता है पता नहीं ये गलत बात है या सही बात है अथवा ऊंचा जो भी है अन्वेषणीय हाँ जी पार्थिव शरीरस्य अयोनिजत्वे अयोनिजत्व परिकर्म निर्द पार्थिव शरीर के यानी पृथ्वी में होने वाले जो अयोनिज शरीर हैं उनके बारे में एक परिकर्म बताया जाता है प्रक्रिया परिकर्म का मतलब एक प्रक्रिया किस किस प्रकार का होता है उसकी प्रक्रिया बताया जाता है पार्थिव शरीर से पार्थिव शरीर के अयोनिजत्व अयोनिज के विषय में परिकर्म प्रक्रिया निर्दिश्य बताया जाता है बोलिएगा अनियता दिग्देशकर्म विशेषाच सख्यभा संदिवादी अयोनिजा एक सूत्रण एकवाक्यता तस्मा सह एव व्याख्या एक सूत्राण इन पांच सूत्रों में एक वाक्यता है इसलिए इन पांचों सूत्रों की एक साथ व्याख्या की जाती है पृथ्वीलोक अपि संति खलु शरीर भेदा पृथ्वी लोक में भी अयोनिज शरीर होते हैं शरीर के अलग अलग भेद हैं ऐसे यदवा देहा शरीर को देह भी कहते हैं कैसे होते हैं सांकल्पिक सांसिधिक स्वेदज उद्भिज उद्भिजा ये इतने प्रकार के सांकल्पिक शरीर सांसिधिक शरीर स्वेदज उद्भिज ये सब अयोनिस शरीर वाले अभी व्याख्या करेंगे उनकी आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी पढ़ेंगे ना ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वहाँ पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया आई है ऐसा जहाँ तक ध्यान आ रहा है मेरे को नहीं फिर सांख्य दर्शन का होगा सांख्य दर्शन में है हाँ सांख्य दर्शन में कथम इति अत्र उच्यते ये कैसे होते हैं इस संदर्भ में बताया जाता है अनियत देशा पूर्वकत्वात। अनियत दिग्देशपूर्वकवात्यत दिग्देशपूर्वकवात्त जिसका नियत नियम नहीं है मतलब यहाँ पर ही होंगे ऐसा नियम नहीं है अनियत है यानी अनियत दिशा में अनियत स्थान में कहीं पर भी हो सकते इसका ये मतलब है कहीं पर भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है ये है अनियत दिग्देशपूर्वकत्वाद इति तो धर्म विशेषात इत्यस्य विशेषण ये जो सूत्र है अनियत दिग्देशपूर्वकवाद सूत्र है ना ये ये धर्म इस सूत्र का वो विशेषण है धर्म विशेषात इस सूत्र का वो विशेषण बनता है छठा सूत्र सातवें सूत्र का विशेषण है ऐसा समझ लीजिएगा धर्म विशेषात् चकार ना अधर्म विशेषात इतपि गृह सूत्र में जो चकार है धर्म विशेषाच इस चकार से धर्म विशेष है तो अधर्म विशेष को भी ग्रहण करना चाहिए यदुवा अथवा धर्म शब्दात अदृष्टम धर्म अधर्म गृह थे आप अधर्म शब्द अधर्म विशेषात अगर ऐसा नहीं लेते हैं तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं यदुवा धर्म शब्दात केवल धर्म शब्द से अदृष्टम अदृष्ट को ग्रहण करना चाहिए और वो अदृष्ट जो है दो प्रकार का होता है धर्म अधर्म तो धर्म अधर्म से उत्पन्न शरीर को यहां पर धर्म विशेष कहा है स्पष्ट हो रहा है जी यानी पुण्य कर्म है किसी के तो वो है धर्म और किसी के पाप कर्म है वो है अधर्म तो पुण्य कर्मों के कारण से अलग प्रकार का शरीर मिलता है पाप कर्मों के कारण से अलग प्रकार का शरीर मिलता है तो यहाँ धर्म शब्द से अदृष्ट को ग्रहण करना चाहिए अदृष्ट दो प्रकार का होता है पुण्य वाला अदृष्ट और पाप वाला अदृष्ट ऐसा ये कहना चाहते हैं तो धर्म विशेष का अर्थ लिया गया है अदृष्ट विशेषात अदृष्ट विशेष से यानी विशेष अदृष्ट होने से अब अदृष्ट विशेषात् को खोला है प्रबल अदृष्ट वशात प्रबल अदृष्ट के कारण से यानी किसी का विशेष अदृष्ट है वो विशेष चाहे वो पुण्य के रूप में हो चाहे पाप के रूप में हो शुभ अदृष्ट विशेषाद अशुभ अदृष्ट विशेषाच अनियत दिग्देशपूर्वकवात् अब अनियत दिग्देशपूर्वक धर्म विशेषात् दोनों को दोनों को जोड़ करके अर्थ किया जा रहा है कहते हैं शुभ अदृष्ट विशेषात् शुभ कर्म बहुत किए किसी ने तो शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से अथवा अशुभ अदृष्ट विशेषाद किसी ने बहुत ज़्यादा पाप कर्म किया है तो बहुत अधिक अशुभ अदृष्ट विशेष के कारण से अनियत पूर्वकात जिसका निश्चित नहीं है दिशा किस दिशा में उसका जन्म हो रहा है किस देश में उसका जन्म हो रहा है उसका निश्चित नहीं है नहीं कहा जा सकता है कहीं पर भी हो सकता है उसका जन्म यसे खलू धर्म विशेष अधर्म विशेष शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष जिसका जिस आत्मा का धर्म विशेष या अधर्म विशेष उसी को खोला है शुभ या अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष का जिस आत्मा का धर्म या अधर्म विशेष अथवा यूं कहिए जिस आत्मा का शुभ या अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष का दिग्देशो नियतो दिशा और देश नियतो निश्चित नहीं है देह आरंभक शक्ति भी भूत सूक्ष्म अनुभिह का निश्चित हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी निश्चित कुछ लोगों का तो निश्चित तो हो गई है ये तो स्पेशल है हाँ जी हाँ जी मतलब कुछ लोगों का तो निश्चित है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो रहा है तो उनका समान प्रकार का पुण्य है वो विशेष पुण्य नहीं है सामान्य पुण्य है तो सामान्य पुण्य वालों के लिए मनुष्य जन्म मिलेगा हाँ इसी तरह का मिलेगा और सामान्य पाप है तो उनको ऐसे ऐसे मिलेगा और कोई जिसका बहुत अधिक विशेष पाप है तो उसको निश्चित नहीं उसको कहाँ कब डालेगा उसको स्वेदज में डालेगा उसको उद्विज में डालेगा कहाँ डालेगा ऐसा हम निश्चित नहीं कर सकते या किसी का विशेष पुण्य है तो उसको सृष्टि के प्रारंभ में उसको जन्म देगा कब देगा इसका निश्चित नहीं है उसका हम निश्चय नहीं कर सकते इदमितम नहीं कह सकते ऐसा ही होगा ठीक है तो कहते हैं दिग देशो दिग्देशो नियतो दिशा और देश स्थान न नियतो निश्चित नहीं है देह आरंभक शक्तिमद् भी शरीर को आरंभ करने करने का जो शक्ति सामर्थ्य है उस शक्ति से सह, सूक्ष्म भूत सूक्ष्म अणु सह सूक्ष्मभूतरूपी अणुओं के साथ में तस्य ही सर्वदिग दिग्देशु कुत्रापि प्रवर्तना तस्या उस आत्मा का जिसका इस इस प्रकार के कर्म हैं ऐसे उस आत्मा का सर्वाधिक देशेषु सभी दिशाओं में सभी स्थानों में कुतरा भी कहीं पर भी प्रवर्तनात् कहीं पर भी उत्पन्न हो सकते हो पकड़ में आ रहा है जिसका दिशा और स्थान निश्चित नहीं है या तो विशेष पुण्य है या विशेष पाप है ऐसे लोगों का शरीर जो उत्पन्न होगा वो शरीर कहीं पर भी हो सकता निश्चित नहीं है उसका ये कहना चाहते हैं कुत्रा भी प्रवर्तनात् भवंती खलु अयोनिजा वो कहीं पर भी उत्पन्न होते हैं और वो अयोनिज होते हैं गरुण गरुण गरुण गरुण। हाँ जी हाँ जी जी जो विशेष पुण्य हैं वो भी अयोनिज होते हैं ना अयोनिज का मतलब सृष्टि के प्रारंभ में उनको माता पिता के माध्यम से ऐसे तो जन्म नहीं लेता ना वो तो धरती को तोड़ कर के जैसे वृक्ष आदि उत्पन्न होते वैसे धरती में से निकल के आते हैं ना हाँ जहाँ पर भी हो क्या वर्तमान तो हाँ, लेते हाँ हाँ हाँ तो तो वो उस तरह का विशिष्ट नहीं है यानी देखिए विशेषता का आ, अति विशेष आप ले लीजिएगा मतलब बस इतना अधिक विशेष है जो सृष्टि के प्रारंभ में जो लोग जन्म लेते हैं हाँ वो अति विशेष में आते हैं ना और सृष्टि के आरंभ में भी उद्भिजादी भी, भी तो उत्पन्न होते हैं ठीक है जो के में जन्म लेते हैं। जो क्या हाँ जी क्या हाँ बिल्कुल पिछले क्योंकि जन्म। क्योंकि पिछले जन्म, पिछले जन्म नहीं अच्छा मतलब ईश्वर न्यायकारी नहीं है किसी को भी दे सकते ऐसे कैसे देंगे सृष्टि के प्रारंभ में जिसने जन्म लिया है वो अति विशेष ही होंगे किसी को नहीं दे सकते हाँ जी हाँ तो हैं हैं। मैं मना कब कर रहा हूँ आरंभ में का मतलब है जब जो लोग पैदा हुए हैं ना उसके बाद में उसके बाद में जो फिर फिर फिर उनसे फिर आगे नई संतति पैदा होती वो सृष्टि का आरम्भ भी तो कहला जाएगा वो भाई ऐसा है ऐसा है वो जो सृष्टि के जो प्रारंभ में जो उत्पन्न हुए हैं वो कुछ ही लोग तो उत्पन्न होंगे ना पहले पहले कुछ लोग का मतलब अरबों नहीं होंगे ना नहीं होंगे ना तो लाखों भी होंगे इतनी सारी आत्माओं में लाखों का क्या मान्यता है मतलब आप देखेंगे आत्माओं की कोई संख्या नहीं है ठीक है आत्माओं की कोई संख्या नहीं असंख्य आत्माओं में लाखों अगर पैदा हो रहे हैं तो वो विशेष ही होंगे नहीं तो फिर वो विशेष का अर्थ क्या लेंगे आप बताओ ना हाँ जी जन्म लेना तो विशेष होता तो है क्या विशेष विशेष आत्मा है कि मुक्ति के लिए जन्म वो ही लेता है ना मुक्ति के लिए तो जन्म ले रहा है वो विशेष का मतलब है ऐसे पुण्य कर्म किया है उसने और मुक्ति तक पहुंच नहीं पाया और और लोगों से अधिक विशेष है इसीलिए उसको तो सांकल्पिक शरीर मिल रहे हैं उसमें तो मुक्ति तक तो तो इसलिए तो उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति में गए ना वो लोग सब कहा मैं कब कह रहा हूँ सब गए हैं उसमें भी ऊपर नीचे होंगे ही मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ सब एक ही कैटेगरी के होंगे वहाँ पर पर वहाँ जो उत्पन्न हुए हैं हम लोगों से तो विशेष होंगे ऐसा चलिए शरीर भेदा देहा व तो ये अलग अलग शरीर भेद वाले होंगे तद, तद शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष विशेष कारितम ही और वो जो है शुभ अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष के कारण से ही वो उत्पन्न होते हैं कौन शरीर भेदा अलग अलग शरीर अलग अलग देह भूतसूक्ष्मु अणुषु आद्य कर्म तो भूतसूक्ष्मु अणुष आद्यम कर्म वो आदि कर्म हैं जो सूक्ष्मभूतों में हुआ है वहाँ पर जिनके लिए ये शरीर आदि बने हैं तस्मा तद अनियत अदृष्ट दिग्देशपूर्वका अयोनिजहि शरीरे शरीर भवित इसलिए तद वो जो भी शरीर है उनके अनियत पूर्वक जिसका दिशा और देश अनिश्चित है ऐसे शरीर वाले अदृष्टकारितय जो अदृष्ट के कारण से अयोनिजयी बिना योनि के उत्पन्न होने वाले शरीरय भवितव्यम शरीर होने चाहिए ठीक है? फिर कह रहे कहें ये चयोनिज देह अशुभ अदृष्ट विशेषा तेज स्वेदज उद्भिज्जा और ये अयोनिजा और जो और अयोनिज शरीर होते हैं वो अशुभ अदृष्ट विशेषा वो अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष के कारण से ते स्वेदज उद्भिज्जा और वे कौन से होते हैं श्वेदज होते हैं या उद्भिज होते हैं वे सर्वकाले बवंती सभी कालों में होते ही रहते हैं शुभ अदृष्ट विशेषता और जो शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से जो उत्पन्न होते हैं शरीर वो कैसे सांकल्पिका देहा वो सांकल्पिक शरीर वाले होते हैं उनका नाम सांकल्पिक दिया है यानी ईश्वर के संकल्प के कारण से वो लोग उस समय में पैदा हुआ है कैसे वैदिक आनाम परम ऋषि नाम जो वैदिक हैं वेद को स्वीकार करने वाले हैं जो परम ऋषि हुए हैं जो आदि सृष्टि में हैं उनको सांकल्पिक शरीर वाले कहते हैं उनको जो सबसे उत्कृष्ट वाले थे हाँ चार ऋषि केवल चार ऋषि उन्हीं को सांकल्पिक शरीर वाले कहते हैं और सांसिद्धिक आ दूसरे शरीर है सांसिद्धिक सांसिद्धिका अर्थात नैसर्गिका वो सांसिद्धिक हैं अर्थात नैसर्गिक है यानी स्वभाव से आद्या सबसे पहले होने वाले शरीर आद्या देहा वो आदि शरीर है सांसिद्धिका सांसिद्धिक अर्थात नैसर्गिक स्वभाव से जो आदि सृष्टि में जो धरती से उत्पन्न हुए हैं उन लोगों को ले रहे हैं जो आदि आदिशरीर है अभी आद्यम अयोनिजत्व अधर्म विशेषादी और वो भी आद्य शरीर जो है अयोनिज हैं और वो भी अयोनिज किस कारण से हैं धर्म विशेष के कारण से होते हैं मतलब जो आदि शरीर जो भी है वो भी धर्म विशेष से यानी शुभ रूपी धर्म विशेष से ही होते हैं स्पष्ट जी? आप जी नहीं आप्य नहीं अपी नहीं देहशी अयोनिजत्व धर्म विशेषाद बनती ऐसा है यानी चार ऋषि लोगों को तो सांकल्पिक माना है और बाकी जितने भी लोग उस समय में हुए हैं उनको स्वाभाविक नैसर्गिक बोला है यानी चार ऋषियों को अलग कर दिया हाँ जी वो वही है वही है, उसी के लिए कह रहे हैं अन्य व्याख्या अब दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं अयोनिजा सीती पूर्वकत्वा धर्म विशेषाच पृथ्वीलोके अपि सन्ती खलु अयोनिजा शरीर वेदा देहावा पृथ्वीलोक में भी अयोनिज शरीर वाले होते हैं सांसिधिक स्वेदजा पृथ्वीलोक में ये चार प्रकार के शरीर वाले होते हैं एक सांकल्पिक दूसरा सांसिधिक तीसरा स्वेदज और चौथा कौन से लोक में उद्विजी हाँ जी कौन से लोक में करके रहे? हाँ हाँ और कौन से लोक, तो लोक में और आदित्य लोक में वरुण लोक में भी नी जो नी, नी जो होते नहीं आ, आयोनी जो होते हैं वहां पर अयोनिज की बात कर रहे हैं ना अयोनिजहा संति अयोनिज वाले जो है वहां तो होते ही हैं पृथ्वी लोक में भी होते हैं ये कहना चाह रहे हैं तो के ही पृथ्वी लोक में भी अयोनिज शरीर वाले होते हैं और वो सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज और उद्विज ये सब आयोनिज वाले हैं अनियत दिग्देशपूर्वकत्वाद अनियत देशनम्, अनियत रीति निर्देशनम यहाँ पर क्या कह रहे हैं अनियत दिग्देश पूर्वकत्वाद को स्पष्ट कर रहे हैं अनियत दिग्देशनम ये अनियत दिग्देश वाले अर्थात अनियत रीति निर्देशनम अनियत स्वरूप वाले होते हैं अनियत रीति का मतलब पद्धति अनिश्चित पद्धति वाले होते हैं नियत योनि मार्गो नियत योनि प्रक्रिया नियत य, नियत का मतलब क्या है तो कहते हैं नियत योनि मार्ग निश्चित योनि के माध्यम से उत्पन्न होते हैं नियत योनि प्रक्रिया से होते हैं जैसे माता पिता के संयोग से योनि में आते हैं फिर योनि में बनते हैं ये एक नियम है इस नियम से आते हैं और अनियत इस नियम से नहीं आते हैं वो बात कहना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं नियत योनि मार्ग नियत योनि प्रक्रिया व न देश तुम विधातुम शक्य थे उनका नियत योनि मार्ग को नहीं कह सकते कि वो इस मार्ग से इस प्रकार से इस प्रक्रिया से या इस रीति से आते हैं उसको ऐसा नहीं कह सकते तो ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता पूर्वम पहले जिस शरीर का तथा तथाभूतात ऐसे शरीर से अर्थात धर्म विशेषाँत धर्मविशेष से धर्म विशेष क्या शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषता, वो शुभ अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष से उत्पन्न होते हैं जो अयोनिज है जो सृष्टि के आदि में होते हैं ये कहना चाहते हैं अर्थात ये शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष योनि मार्गो योनि प्रक्रिया व नियम्यते। अर्थात जिस शरीर का शुभ अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष का योनि मार्ग योनि के मार्ग से आना योनि की प्रक्रिया से आना न नियमित नियमित नहीं किया जा रहा है यानी वो लोग योनि के मार्ग से आने वाले नहीं है वहीं उसी योनि के मार्ग से आना ऐसा उनके ऊपर नियमन नहीं किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा अर्थात इसी को स्पष्ट किया जा रहा है स्त्री पुरुष संयोग आदि तथा तथाभूता ही स्त्री पुरुष संयोग से जो उत्पन्न होते हैं ऐसा वो नहीं होते हैं इसलिए वो अनियत योनिजा अयोनिजा शरीर शरीरभेदा देहा वावती वो अयोनि जो होते हैं यानी जो भी योनि जो होते हैं वो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले होती है नियमित प्रक्रिया है नियत प्रक्रिया ऐसे नियत प्रक्रिया से नहीं होते हैं वो अनियत के प्रक्रिया से आते हैं पकड़ में आ गए अगली बात शुभ अदृष्ट विशेषात और शुभ अदृष्ट विशेष क्या है सांकल्पिका वैदिक परम ऋषिनाम वो शुभ अदृष्ट विशेष जो है वो सांकल्पिक शरीर वाले जो वैदिक परम ऋषि चार ऋषि होइए हैं वो उनका शरीर होता है वो सांकल्पिक शरीर वाले सांसिद्धिकाश्च आद्य देहा मनुष्यादि नाम और जो सांसिद्धिक है वो है आदि शरीर यानी सृष्टि के आदि में जो चार ऋषियों से अतिरिक्त जितने भी मनुष्य हैं वो फिर मनुष्यों से अतिरिक्त और भी कुत्ता गोड़ा गधा सुवर जितने भी उस समय हुए हैं, वो सब सांसिधिक नैसर्गिक शरीर वाले हैं वो सब अयोनिज कहा अशुभ अदृष्ट विशेष से सांप्रतम अपनी अयोनिजा देहा अशुभ अदृष्ट विशेष से सांप्रतम अपनी आजकल भी अयोनिज शरीर उत्पन्न होते ही रहते हैं वो कैसे हैं वो शरीर क्षुद्र कृमि कीटान उद्वीजा च जो क्षुद्र कृमि कीट पतंग आदि जो होते हैं वो सब इसी प्रकार से आते हैं हाँ जी क्यों थोड़ा सा अंतर कर दिया बस नहीं बात तो वही है पहले में उन्होंने एक सामान्य अर्थ कर दिया है आयोनिज कैसे होते हैं उसकी व्याख्या किया है और यहाँ यदवा अन्य व्याख्या कहकर करके इन तीनों सूत्रों को इकट्ठा किया है अनियत अयोनिजा संति अनियत दिग्देशपूर्वकत्व धर्म पहले में आ, केवल अनियत दिग्देश पुर्वकत्व धर्म विशेषात् को जोड़ा है और यहाँ तीनों सूत्रों को जोड़ करके एक प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं इतना आशान्तर है हाँ जी जी, जी। से ये हाँ जी हाँ अपेक्षा से मतलब कुत्तों में भी विशेष कुत्ते होते हैं ना ऐसे हाँ जी ऐसी में नहीं नहीं वो नहीं कह रहा मैं मतलब वो जैसे सारे कुत्ते तो उस समय पैदा नहीं हुए और जितने भी हुए हैं जितने भी गाय हुए हैं सारे गा, सारी गायें नहीं हो रही तो औरों की अपेक्षा उनका कुछ तो उच्चता है ना ऐसा ले सकते हैं ठीक है Que 네. तुलना okay. ग... तो, के रूप में हाँ मतलब मनुष्यों की तुलना नहीं है उन्हीं में तुलना करके देखना है जैसे आजकल जो कुत्ते होते हैं ना अलग अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं अलग अलग नस्ल के होते हैं और पता नहीं लाखों रुपए के कुत्ते होते हैं पचास पचास साठ साठ सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी लाख के भी कुत्ते हैं करोड़ तक हैं कुत्ते मतलब इतनी महंगे महंगे कुत्ते हैं आजकल जो रखते हैं वो वो काम भी इसी प्रकार के करते हैं वो अलग अलग प्रकार के कुछ कुछ कुछ तो केवल देखने के लिए होते हैं और कुछ जिनसे काम भी करवाते हैं जो काम करवाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं ऐसा नहीं है केवल जो देखने के लिए जो होते हैं ना वो महंगे हैं आजकल जो घरों में रखते हैं ना अलग अलग नस्ल के कुत्ते रखते हैं वो देखने में कोई बहुत ऊँचा है कोई लंबा है या उसका रंग रूप उसका आकार या जो भी है उनको देख कर पैसा पता नहीं क्यों ऐसा है हम्म हम्म देखने में अच्छा है हाँ आपने लिया है आपके घर वालों ने देखो अस्सी हज़ार का लिया कुत्ता समझ में आ रहे है ना तो ऐसे ही आप लुधियाना में जाएंगे तो आप घरों में देखेंगे वहाँ एक शोक हो गया पता नहीं आपको दुनिया भर के कुत्ते मिलेंगे वहाँ पर हाँ जी है ना हाँ फैशन हो गया है कुत्ते रखने का विदेशों में कुत्ते भी रखते हैं बिल्लियों को भी रखते हैं था था। तो रहते नहीं। आ, मां, जो ही हैं आ, जाता। <laughs> नहीं वो वो भी एक कारण है और बच्चे भी रहते हैं ऐसा आदमी से इतना प्यार नहीं करते जितना उनसे प्यार करते हैं <laughs> कम क्या वो देते नहीं है वो धोखा नहीं देते पशु नहीं देते ना धोखा नहीं देते वो ऐसा तो <laughs> है ऐसा है आ, आ, एक आ, आ, मतलब इतना प्यार होता है उनका एक कुत्ता मर गया ठीक है ना कुत्ता या कुतिया जो भी मर गया तो उसने सुसाइड नोट लिख दिया मैं इसके बिना नहीं रह सकता ये मर गया तो अब मेरा जीना किस काम का है उसने सुसाइड नोट लिख करके उसी कुत्ते के बगल में उसने फांसी लगा करके मर गया अरे। हाँ। ऐसे होते हैं चलें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में क्या कर सकते हैं तो क्षुद्र कृमि कीट ये इस प्रकार के और उद्भिज जो जमीन को फोड़ करके जो निकलने वाले वृक्ष आदि है ये सब अयोनिज होते हैं अथ छ त्रेव स्वतंत्र व्याख्यायाम अन्यो मार्ग अब तीसरा प्रकार बताया जा रहा है यानी तीसरे ढंग से बताया जा रहा है ठीक है अथछ तत्र यानी इसी संदर्भ में स्वतंत्र व्याख्या मार्गो स्वतंत्र व्याख्या व्याख्यायम व्याख्याय मार्ग स्वतंत्र व्याख्या में अलग प्रक्रिया बताया जा रहा है अयोनजिग्देशक पृथ्वीलोक संति खलु अयोनिज शरीरभेदेह वा पृथ्वीलोक में अयोन शरीर जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं तेज अयोनिजा अनियतूर्वक उन शरीरों का जो कि अनियत अयोनिज शरीर वालों का दिशा और देश निश्चित ना होने से अयोनिजा देहा अनियत दिग्देशपूर्वकांति अयोनिजा देहा जो अयोनिज शरीर वाले हैं जिनका निश्चित दिशा और देश स्थान नहीं होता है वे अयोनिजा वो अयोनिज कहलाते हैं अयोनिजा खलु देहा वे अयोनिज शरीर वाले न नीता मार्ग निर्देश पूर्वकत्व उनका निश्चित स्थान निर्देश नहीं किया हुआ होता है ये निश्चित स्थान नहीं होता है मैथुनादि योनि प्रक्रिया प्रक्रियापूर्वकत्व अपेक्षंते वो मैथुनादि जो उनका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से होते नहीं है यहाँ सृष्टि आदो योनि प्रक्रिया असंभवा सृष्टि के आरंभ में योनि सृष्टि आदो योनि प्रक्रिया सृष्टि के आदि में योनि की प्रक्रिया असंभव होने से तम माता पित्रो अभावत। क्योंकि उनका माता पिता उस समय होते नहीं है तस्मते प्रारंभिक देहा योनि प्रक्रियाता संत अयोनिजा तस्मा इस कारण से वे जो शरीर वाले हैं प्रारंभिक देहा वो प्रारंभिक शरीर वाले हैं योनि प्रक्रिया से रहित होते हैं इसलिए उनको अयोनिज कहते हैं स्पष्ट हो जी? मनुष्य पशु पक्षी आदि नाम सांसद नैसर्गिका मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने भी शरीर हैं वो सांसदिक है नैसर्गि है, हैं सृष्टि के आरंभ में होने वाले शरीर हैं तथा और अथ अच्छा, चेचन योनिजा धर्म विशेष केचन अयोनिजर्म विशेषा मानसिक विशिष्टधर्मा संकल्प अथच और केचना अयोनिजा कुछ अयोनिज शरीर जो कि धर्म विशेष से धर्म विशेष का अर्थ किया है मानसिक का विशिष्ट धर्म मानसिक विशेष धर्म से संकल्पादअपि संकल्प मात्र से भवंती होते हैं तो उनको सांकल्पिका देहा उनको सांकल्पिक देह कहते हैं उनको जो कि वैदिक का नाम परम ऋषि नाम वो वैदिक परम ऋषियों का होता है स्पष्ट हो गया जी हाँ जी मानसिक विशिष्ट धर्म इसलिए बोला है ईश्वर ने संकल्प किया और उनको उत्पन्न किया ईश्वर ने मनन किया विचार किया कि मैं सृष्टि बनाऊं और उनके संकल्प से फिर बना दिया ऐसा हाँ जी आ, ये भाष्य हाँ जी तो इसका मेन रेफरेंस तो, तो तो से मेन तो लोग परम्परा से पढ़ा परंपरा परंपरा से भी है ना परंपरा से ही हो, हो सकता है और कोई कारण नहीं है परम्परा से जो पढ़ाते हुए आ रहे हैं लोग उसके आधार पर और जो इनसे पहले के भी व्याख्याकार होते हैं ना उनको भी देखा जाता है ना जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य किया है तो कैसे वेद भाष्य किया उन्होंने एक तो शास्त्रों का अध्ययन किया है और दूसरों के व्याख्यानों को भी देखा है दूसरों ने जो भाष्य किए हैं सायन उवट मै इधर आदि उन लोगों ने किया है उनको भी देखा है और पढ़ा भी है खुद मेहनत भी किया है फिर उनको देखा अपने मेहनत को देखा फिर विचार किया फिर उन्होंने उस प्रक्रिया से ऋषियों की प्रक्रिया से फिर अपना भाष्य किया ऐसा ऐसे ही किया जाता है आप व्याख्यान करते हैं कैसे करते हैं व्याख्यान आप दूसरे व्याख्याताओं को सुनते हैं आ? पढ़ते हैं फिर व्याख्यान करते हैं ऐसे ही तो करते हैं तो ऐसे ये भी जो लिखा है इन्होंने इन्होंने भी पढ़ा है शास्त्रों को दूसरों की व्याख्या ग्रंथों को देखा है फिर अपना भाष्य किया आधार तो कहीं ना कहीं से आपको लेना पड़ेगा तो ऐसा ही आधार इन्होंने लिया है चले सामख्याभा सामख्या योगिकी संज्ञा यौगिक संज्ञाया सवात् तथा भूता संज्ञा संति सही महर्षीण यहाँ अयोनिजा देहा अब सामख्या को समझाया जा रहा है समाख्या सम्यक आख्या समाख्या का मतलब है अच्छी प्रकार से कथन करना समाख्या सम्यक आख्या और अच्छी प्रकार से कैसे कथन किया जाता है यौगिकी संज्ञा वो योगिक संज्ञा है यानी धातु प्रत्यय आदि को लेकर के उसकी व्याख्या की जाती है यौगिकी संज्ञा यौगिक संज्ञाया सत्वाद योगिक संज्ञा के होने से तथा भूत संज्ञा संक्रम ऐसे ही नामों से उनका कथन किया जाता है तथा भूताह संज्ञा ऐसे नामों से उनका कथन किया जाता है महर्षि नाम किनका ऋषियों का यथा तेषा अयोनिज देहा जिस प्रकार से उनके अयोनिज शरीर है यथा उदाहरण दे रहे हैं स्वयं भवनात् भू स्वयंभू को स्वयंभू क्यों कहते हैं स्वयं भवनात् जो स्वयं हुआ है उनको पैदा करने वाले कोई माता पिता तो थे नहीं उस समय स्वयं ही उत्पन्न हो गए स्वयं भवनात् स्वयंभू ठीक है स्वयं का मतलब कोई माता पिता ने पैदा नहीं किया ना उनको ऐसे ही सांसदिक उत्पन्न हुए धरती पट्टी उसमें से निकल के आ गए ऐसा स्वयं भवनाथ का मतलब यहाँ ये नहीं कि ईश्वर ने भी पैदा नहीं किया इसका यह अर्थ नहीं है मतलब जैसे हमें पैदा किया जाता है माता पिता के माध्यम से ऐसे कोई माता पिता नहीं है स्वयं ही धरती से निकल करके आया है ये स्वयं भवना स्वयं ये प्रारंभिक लोगों के बारे में बताया जा रहा है हाँ जी भगवान ने डाला है जी उस रूप में उस रूप में उस रूप में तो निषेध नहीं है उस रूप में निषेध नहीं है जिस रूप में हम मानते उस रूप में निषेध हाँ। ब्रिगु भरजना ब्रिगु हाँ जी हाँ जी ब्रिगु ब्रिगु ब्रिगु को क्यों कहते हैं भरजना का मतलब जिस जिसने सारे दोषों को नष्ट कर दिया है उसका नाम ब्रिगु है इत्यादिया ऐसे बहुत सारे शरीर होंगे उस समय तथा संज्ञाया या संज्ञाया संज्ञा नाम आदिकाल से उनका ऐसा नाम होने से अग्नि ब्रह्मादिम परम ऋषि नाम, नाम संज्ञा सर्गादो प्रसिद्धाह। जो अग्नि आदित्यदि जो ऋषि हुए है ना चार ऋषि और ब्रह्म आदि जो ऋषि हुए हैं परम ऋषि हुए उनका जो नाम है सर के आदि में प्रसिद्ध था तदा तेज्य पूर्व न असत न आसन इससे पहले नहीं थे आदि सृष्टि में ही थे माता पितृ रूप जना माता पिता के रूप में कोई नहीं थे उस समय पुनः अग्नि ब्रह्मादि अग्निब्रह्मादिकाया पुनः अग्नि ब्रह्मादि अग्निब्रह्मादि काथमाया खलु अ क्रितत्वाद, अ मनुष्य माता अमनुष्यतवाद अन्यजन अज अन्जन अकतवाद अत आसन ते अवश्यमें अवश्यम, ते अवश्यम येकचार्य तो कहते हैं माता पितृ रूपा जना माता पिता के रूप में कोई मनुष्य उस समय नहीं थे सृष्टि के आरंभ में इसलिए अग्नि ब्रह्मादि काया जो अग्नि ब्रह्मा आदि जितने भी ऋषि हुए उनकी जो काया शरीर है सर्वप्रथमा आया जो कि सबसे पहले जिनका शरीर आया है और अमनुष्य कृतत्वाद मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं अ माता पितृकत्वाद जिनके माता पिता नहीं हैं अन्य जन अकृतत्वाद और न तो माता पिता थे और न और कोई आदमी नहीं था आ, इसलिए आसन थे अवश्यम अयोनिजा इसलिए वो निश्चित रूप से वो अयोनिज ही शरीर वाले थे ऐसा कहना चाहते ये तीसरी व्याख्या होगी सूत्रार्थ छठे सूत्र करते हैं दिशा और स्थान निश्चित ना होने से दिशा और स्थान निश्चित ना होने से अयोनि शरीर वाले होते हैं ये अंत में आ जाएगा उनके धर्म अधर्म सातवी का सातवें सूत्र का अर्थ उनके धर्माधर्म उनके धर्माधर्म विशेष रूप से होने से और आठवें सूत्र का अर्थ आधि सृष्टि में आदि सृष्टि में आदि सृष्टि में योगिक नाम वाले होने से और नौवे सूत्रकारर्थ और आदि सृष्टि में आदि सृष्टि में उनका नाम उनका नामकरण ईश्वर कृत होने से और आदि सृष्टि में उनका नामकरण ईश्वर कृत होने से अन्य मनुष्य कृत ना होने से दसवें सूत्र का अर्थ अयोनिस शरीर वाले वे आ, वे अयोनिश शरीर वाले होते हैं वे अयोनिश शरीर वाले होते हैं ठीक है क्या हुआ अंतिम सूत्र से स्पष्ट किया जा रहा है पुनश्च बोलिए वेद लिंगाच और वेद भी ऐसा ही कहता है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा और वेद स्मृति शास्त्र से भी और वेद स्मृति शास्त्रों से भी सिद्ध होता है अयोनित शरीर होते हैं हाँ है। जी है। वेद, वेद में भी आता है स्मृतियों में भी आता है उसमें क्या दिक्कत है क्योंकि स्मृतियाँ आदि सृष्टि से मनुस्मृति चली आ रही है ये हाँ। में आता है कि पहले पहले तो पहले नहीं नहीं हमेशा आ, बीज पहले होता है हाँ हमेशा ये कारण है बिना बीज के आ, कोई भी कार्य नहीं होता है कारण सदा पहले होता है कार्य बाद में आता है तो इनके बीच पृथ्वी के अंदर क्या जैसे के नहीं मतलब ईश्वर इश, के पास तो सब कुछ है ठीक है ना आ, और संसार बनाया और ईश्वर ने वहा पृथ्वी में बना दिया शरीर आदि बिना माता पिता के बना करके उनको प्रकट किया ना जी बाद में बात कर लेना सूत्र पूरा होने दीजिए। हाँ नहीं हाँ जी चकारो अपी अर्ते चकार जो है यहाँ पर अपि अर्थ में है सूत्र में जो चकार है वो अपि के अर्थ में है वेद वेदलिंगादी खलु सिद्ध्यति ही अयोनिजा शरीरभेदा देहावा वेद लिंग से भी यह सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर होते हैं ठीक है ठीके? वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य। जिसका वेद प्रमाण है यदवा वेदो लिंग्यते प्रमाणी क्रियते अथवा ऐसा भी कह सकते हैं वेद जो है प्रमाणित करता है यस्मिन जिसमें तत् शास्त्रम, उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं वेदलिंगात कार्त एक तो साक्षात वेद को लिया है और वेदलिंगात से उसने मतलब नहीं स्मृति शास्त्र को भी वेदलिंग वेद शब्द से लिया वेदान है ग्रंथ वेदानुकूल होने के कारण से उसको वेदलिंग बोला है ऐसा इसलिए इसका जो निर्वचन किया ना उससे ये अर्थ ले रहे वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य जिसका प्रमाण वेद है एक तो यह अर्थ है और वेदो लिंग प्रमाणी क्रियते यस्मिन जिसमें वेद वेद का वेद को प्रमाणित किया जाता है वो शास्त्र मेरी बात को सुना पहले इसको समझ लो दूसरा जो है कहना येदवा वेदोलिंग प्रमाणी क्रियते यस्मिन जिसमें वेद को प्रमाणित किया जाता है जिसमें वेद के वचन को बताया जाता है वो स्मृति शास्त्र ऐसा तो रुग रुग रुग जी क्यों हाँ तो स्वतः प्रमाण को भी तो बताना पड़ेगा ना देखो वेद ऐसा कहता है बताना पड़ेगा ना बिना बताए कैसे प्रमाणित तो होगा स्वतः प्रमाण का मतलब उस वेद के लिए कोई प्रमाण मतलब की आवश्यकता नहीं है लेकिन शास्त्र पुष्ट करता है देखो वेद ऐसा कहता है ये बात मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप नहीं मानेंगे ना जब मैं ये कहूँगा वेद ऐसा कहता है तब मानोगे तो स्मृति शास्त्र वेद को प्रमाणित कर रहा है बता रहा है कि वेद ऐसा कहता है पुष्ट करता है इसका ये मतलब है हाँ जी स्मृतिशास्त्राद चकारे ना वेदादपि स्मृति शास्त्र से और चकार से वेद भी लिया जा रहेगा वेदलिंगम स्मृतिशास्त्रम वेद प्रमाण है और स्मृति शास्त्र भी प्रमाण है स्मृति शास्त्रम तावत सबसे पहले स्मृति स्मृतिशास्त्र का उदाहरण दे रहे हैं सर्वेश सनामानी कर्मा च पृथक वेद वेदशब्देभ्य एव आदो पृथक संस्था निर्मम है ये मनुस्मृति का श्लोक है सर्व सनामानी सना वो परमेश्वर जो है सर्वेश सभी पदार्थों का नामानी नाम बताए हैं च और उनके कर्मों के बारे में भी बताएं पृथक पृथक अलग अलग किस वस्तु का कैसा कर्म होता है किस वस्तु का क्या नाम होता है ये सब बताएँ तो कैसे बताए वेद शब्देभ्य एव आदो सबसे सृष्टि के आदि में वेद शब्दों से ही लेकर के पृथक संस्थाश्च अलग अलग उसका नामकरण किया है या वेद शब्द के माध्यम से ही वेद के माध्यम से उसका नामकरण किया गया है वेदा खलु अभी यो देवानाम नामधा और साक्षात वेद भी कहता है वो क्या कहता है यो देवानाम नामधा जो देवताओं का महापुरुषों का या विशिष्ट पदार्थों का नामधा नाम, नाम रखने वाला है यो का मतलब जो ईश्वर जो ईश्वर अलग अलग देवों का नाम रखता है तेन च अक्लिपे ऋषय मनुष्य ठीक है जी तो कहते हैं ये ऋग्वेद का मंत्र है तेन अक्लिपे हा हा। तो कहते हैं तेन उस परमात्मा के द्वारा ऋषियों का मनुष्यों का नामकरण किया है जी हाँ जी जी। तीविधी तीविधी, हाँ जी हाँ जी यहाँ अकृपय का मतलब है ईश्वर के सामर्थ्य से, तो नहीं। नहीं। नहीं से।, रूप से आक्रिकुण। आक्रिकुण। यानी इसमें ये कह रहे हैं आ... उस ईश्वर के सामर्थ्य से ही मनुष्य ऋषि ये सब इनके शरीर बने हैं और ये उत्पन्न हुए इसका ही अभिप्राय है बाकी पूरा मंत्र को देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा मैं तो भाव बता रहा हूँ उसका बस केवल यह भाव ही समझना है हमने हमको तस्माद अश्व अजायंत ये चे उभया ये केच उभया तो कहते हैं तस्माद उसी ईश्वर से अश्वाह घोड़े अजायंता उत्पन्न हुए हैं एक च उभयादत्ता और जो उभयादतक मतलब है जिसके दोनों ओर दांत हैं यानी मनुष्य हैं इस तरह का तो तो तो तो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। दोनों तरफ मतलब नीचे ऊपर जिसके दोनों मतलब ऊपर की ओर भी दांत है नीचे की ओर भी दांत है सबके नहीं होते ना हाँ जी हाँ जी गाय मतलब जिस जिस के भी होते हैं जिस जिस के दोनों ओर दांत होते हैं ऐसे योनी ऐसे शरीर को उसी ईश्वर ने उत्पन्न किया है गाओ हजिजिरे गायों को भी उत्पन्न किया तस्मा जाता अजावया उसी परमात्मा ने बकरी घोड़े ये सब जितने भी हैं ये सब उत्पन्न हुए मतलब बकरी भी है और उसको क्या कहते हैं भेड़ हाँ अजा वजा का मतलब तो बकरी है और आ, आ, आवा का मतलब होता है ये भेड़ बकरी भेड़ गाय आदि सब कुछ मतलब भगवान ने उत्पन्न किया है सृष्टे आदो मनुष्य पशु पक्षी प्रवृतीना सर्वेशा प्राणिनाम देहान, देहान अयोनिजान मात माता पितृभ्याम विना परमात्मा खु उत्पादित इन सभी प्रमाणों का एक सार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है भाष्यकार ने जो यो देवा नामधा धा तेन चकृपे ऋष यो मनुष्या इन सभी मंत्रों का सार बता रहे हैं यहाँ पर अंत में सृष्टे आदो सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य पशुपक्षी प्रभृता नाम मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों का सर्वेशा प्राणिनाम सभी प्राणियों का शरीर देहान शरीरों को जो कि अयोनिजान जो अयोनिज वाले शरीर है ऐसे शरीरों को माता पितृभ्याम बिना माता पिता के बिना ही परमात्मा कलु उत्पादितवान परमात्मा ने उत्पन्न किया है ठीक है ये इसका अभिप्राय है आपने क्या कहा क्या कह रहे थे आप कुछ पूछ रहे थे ना आप हाँ वो तो देखिए क्या कहा स्वामी दयानंद ने हाँ कारण पहले वो तो निश्चित सिद्धांत है ना बिना कारण के को कार्य हाँ अंडे का मतलब कारण है तो कारण सदा कारण पहले होता है कार्य बाद में आता है बिना कार्य के कारण कहाँ से आता है कारण तो पहले से विद्यमान होता है वो तो कहीं से नहीं आता है कारण सदा पहले से विद्यमान रहता है उसी कारण से ही कार्य उत्पन्न होते हैं देखिए यहाँ अंडा का मतलब होता है कारण और मुर् मुर्गी का मतलब है वो कार्य तो कार्य कारण जहां पर भी होंगे तो कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा ये तो एक मोटा उदाहरण है हम जो बोलते हैं कि भाई बिना अंडे बिना मुर्गी के अंडा नहीं आता ठीक बात है और अंडा आ, आ, बिना मुर्गी के नहीं होता और आ, अंडे के बिना मुर्गी नहीं होती ये तो एक सामान्य कथन है पर वास्तव में अंडा का मतलब यह है कारण बीज और मुर्गी का मतलब कार्य सबको बनाया का तो मतलब सबके शरीरों को बनाया है और आत्माएँ तो पहले से विद्यमान है शरीरों को बना करके आत्मा को शरीर के साथ संयुक्त किया है बस इतना संतर है हमको नहीं यानी आत्माओं को नहीं बनाया भगवान ने बनाने का मतलब है अभाव से भाव को उत्पन्न करना जो नहीं था उसको लाना ऐसा नहीं है आत्माएँ तो पहले से विद्यमान है और हमारा जो शरीर है शरीर का जो कारण है वो भी पहले से विद्यमान है बस उस कारण को लिया उस कारण को एक नया शेप दे दिया और उसमें आत्मा को डाल दिया बस इतना सा काम किया पर इतना सा काम जो है वो साधारण काम नहीं है बहुत बड़ा काम है इसलिए उसको हम ईश्वर मानते हैं ठीक है वो तो आप लोग बताएंगे जब आप देना चाहें हाँ जी क्या हाँ तो एक सप्ताह ले लीजिएगा ना ऋषि मेले के बाद आप एक सप्ताह ले लो मेरे को क्या दिक्कत है ऋषि मेला दो तारीख को समाप्त तो हो रहा है तक काम चलेगा हाँ चार तक काम चलेगा ठीक है हाँ जब भी लेना आप ले लीजिएगा कोई आप, आप कोई जल्दी तो है ही नहीं अपने को वो आपके ऊपर है जब आप तैयार हो जाएंगे तब पाठ शुरू हो जाएगा नहीं के नहीं अभी काम आदि होंगे ना नहीं होता दिवाली रहे हैं तो वो दो दिन के लिए रहे हैं फिर एक दिन बचेगा हाँ मतलब तेईस चौबीस को छुट्टी ले रहे हैं हैं और पच्चीस से एक दिन बचा है फिर छब्बीस को वैसे छुट्टी है और सत्ताईस से वैसे हमारा काम शुरू होगा ठीक है ठीक है दिवाली के बाद में आप आराम से तैयारी कर लीजिएगा हाँ दीपावली कह रहा हूँ ऋषि मेले के बाद में आराम से तैयारी करिएगा और उससे पहले आप तैयारी तो करते रहिएगा ना उसमें क्या दिक्कत है अगर आप अगर आपको समय मिलता आप तैयारी करते रहिएगा और ऋषि मेले कर... हम्म ये तो में भी सोचा था पर वो ऐसा होता है ना माहौल इस तरह का होता है आदमी नहीं कर पाता है यानी ऋषि मेले के बाद में चार तारीख को अब अभी से निर्धारण करते चार तारीख से लेकर यानी पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तारीख को दे लीजिएगा देखिएगा क्या पड़ता है दिन बारह नवंबर को क्या पड़ रहा है बुधवार बुधवार पड़ता है ठीक है बुधवार को दे दीजिएगा बारह हाँ क्लास नहीं लेंगे हाँ जी हाँ अभी ऋषि मेला आ रहा है ना तो ऋषि मेला की तैयारी करेंगे ऋषि मेला होने के बाद दो दिन चाहिए इसको समेटने के लिए तो चार तारीख तक समेटने का होगा और पांच तारीख से आप लोग तैयारी करेंगे आप लोग का मतलब ये आप लोग तो आपके पास समय ही समय है आ, दो दिन के बाद आपके पास समय ही समय है ना ऋषि मेले के बाद भी आपके मतलब आप दो ही तो हैं बाकी सब तो यहाँ ऋषि मेले में लगे तो रहेंगे और अच्छा है आपको समय मिल रहा है तो आप ढंग से तैयारी करिए करिएगा पूरा है कि है? नहीं अभी तो दो अध्यायों का होगा तीन चार का एक साथ होगा ये दो हाँ तीन तो चार ये तो तक होगा बस अभी तो आसान है आगे तो मुख्य प्रसंग तो हो चुका है अब तो बस केवल आसान प्रसंग है वो जल्दी हो जाएगा छोटे छोटे हैं जब भी होगा ओंकार हाँ जी हाँ वही वही कर लेंगे अगर आप की तैयारी है आप पहले देना चाहते हैं पहले दे दीजिएगा मेरे को पता नहीं था मैं के तो साथ दे, दे। तो हाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं रुचि जी ने परीक्षा दे दी है ना न्याय दर्शन की मेरे को पता लगा। उनको जाना था इसलिए उन्होंने परीक्षा दे दिया आप अगर आपकी तैयारी है तो आप ऋषि अपने दीपावली के बाद में आप दे दीजिएगा इससे निवृत्त हो जाएगी फिर उसके लिए तैयारी करिएगा नहीं तो उसमें एक साथ पढ़ेंगे आपको दिक्कत होगी तो ठीक है आपकी जैसी इच्छा में कोई आपत्ति नहीं ओंकार ओ को प्रण